एक सौ चित्रवा अध्याय ज्वर चिकित्सा भगवान श्री हरि इस प्रसंग को रुद्र जी से कहते हैं धनवंतरी जी महाराज सुश्रुत जी से कहते हैं कि सभी ज्वरों में सबसे पहले पहला कार्य लंघन है उसके बाद क्वाथ उदकपान तथा वात शून्य स्थान का सेवन करना चाहिए हे ईश्वर आगने से तथा की क्रियाओं को करने से सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं गुडूची और मोथे का क्वाथ वात ज्वर विनाशक है दुरालभा अर्थात घमासा नामक औषधि के घृत का पान करने से पित्त ज्वर दूर हो जाता है सोंठ पित्त पापड़ा नागरमोथा हरिवीर खस और चंदन के पात से सिद्ध पित्त ज्वर का विनाश करता है, दुरालभा तथा सूट से सिद्ध ग्रहते मिस्रत क्वाथ कफ ज्वर का नाश करता है, वालक सूट और पित्त पापड़ से सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं, चिरायता, एरंड, गुडुची, सूट, नागरमोथा के पात से पित्त ज्वर दूर होता है, रेवेर, खस, पाठा। कंटकारी और नागरमोथा का क्वाथ ज्वर का विनाश करता है देवदारु की छाल का क्वाथ भी लाभदायक है हे शंकरे मद धनिया नीम नागरमोथा परवल के पत्ती गुरुची और त्रिफला का क्वाथ समस्त ज्वरों का विनाशक है इसके सेवन से रोगी की चुदावटणन लगती है एवं वाय विकार दूर हो जाता है हरित के पिपली आंवला चत्रक धनिया खास तथा पित्त पापड़ का चूर्ण और क्वाथ दोनों ज्वर नाशक हैं मधु के साथ आंवला गुडूची तथा चंदन का सेवन सवे ज्वर रोगों को दूर करने वाला है अब आप सन्नपात ज्वर के विनाशक औषधियों को सुनें। हल्दी नीम त्रिफला नागरमोथा देवदारो अदरक चंदन परवल की पत्ती का त्रिदोषजन्य अर्थात खन्नेपात ज्वर दूर हो जाता है कंटकारी सोंठ गुडुची कमल तथा नागवला नामक औषधियों के योग से बने चूर्ण का सेवन करने के द्वारा रोगी श्वास और खांसी आदि से विमुक्त हो जाता है कफ वातज ज्वर से ग्रसित रोगी को प्यास लगने पर गरम जल देना चाहिए सोंठ पित्त पापड़ खासे नागरमोथा तथा चंदन से युक्त क्वाथ शीतल ज्वर के साथ देना चाहिए या तृष्णा वपन ज्वर और दाह से ग्रस्त रोगी के लिए प्रसस्त माना गया है हितकारी होता है बिल्व आदि पंच मूल का क्वाथ वात वाथ ज्वर में लाभ करता है पिपली मूठ गुरुची और सोंठ का योग पाचक है वात ज्वर होने पर इसका क्वाथ देना चाहिए। यह परम शांत देने वाला है। मधु के साथ पित पापड़ा एवं नीम का क्वाथ है। पित पापड़ा और नीम की पत्तियों को नीम की छाल को हलके सी आंच में उबाल करके, धीरे मंद मंद आग में पका करके, उसका जो काढ़ा बनाया जाता है, उसको देना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे � पित्त जो ज्वर होता है पित्त के द्वारा जो रोग जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको वह शांत करता है उसको शमन करता है सामोजित उपचार करने पर भी यदि रोगी की चेतना नहीं लौटती है तो उस रोगी के दोनों पैरों के तलवों में अथवा मस्तक भाग में लोहे के गर्म सलाका से दग्ध करना चाहिए चिरायता पाड़ा पत्र पापड़ा विसाला इंद्रायण जिसे त्रफला कहा जाता है तथा निशोत का क्वाथ दूध के साथ ग्राह्य है यह मला अवरोधन भेद करने वाला एवं समस्त जोरों का विनाशक माना गया है सभी प्रकार के जोरों को दूर करने में शक्षम माना गया है 106 छात्रवा अध्याय पालिते केश तथा कर्ण के उपचार भगवान श्री ने कहा हे रुद्र हाथी दांत का भस्म एवं बकरी के दूध से मिश्रित रसांजन रषौत का लेप सिर पर करने से खलबाट अर्थात गंजेपन प्राणी के सिर में सात रात्रों में बीतते ही बीतते सुंदर बाल उगाते हैं चार भाग भृंगराज से सिद्ध गुंजा फल के चूर्ण युक्त तिलक तेल केश रक्षक अभि वृद्धिकारक होता है। इलायची, जटामांसी, मुरां, शिव, सलकलीक जिसको कहा जाता है मुरां को शिव का अर्थ होता है काला धतुरा, गुंजा, घूमची। इनको समभाग में लेकर मतलब बराबर हिस्से में लेकर इनसे बनाया गया लेप सिर में लगाने से इंद्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है। आम की गुठलियों के चूर्ण का लेप करने से केश सूक्ष्म अर्थात पतले हो जाते हैं। करंज, आमला, इलाइची और लहा का लेप बालों की लालिमा का विनाशक होता है। आम के गुठली के मज्जा तथा आमला के चूर्ण का सिर में लेप करने से केश राशि जड़ से मजबूत, सघन, लंबी, चिकनी तथा टूट-टूट कर नज़र ने हो जाती हैं। नैमिषारण्य के परम पावन पवित्र भूमि पर श्री जी महाराज सनकादि 88000 ऋषियों के लिए यह आख्यान ध्यान करा रहे हैं धनवंतरी जी महाराज श्री जी से इन उपचारों का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि विडंग और गंधक अथवा चार गुने गोमूत्र से युक्त मैंन सिल के चुन से सिद्ध तेल पाक उत्तम माना गया है। सिर में इन तेलों का लेप करने से जूं और लीक समाप्त हो जाते हैं। हे ब्रशबद्धजु, भगवान श्रीहरि ने कहा कि संख्यास्म और श्रीशक घिसकर सिर में लगाने से केश चिकने और अत्यंत काले हो जाते ह� भृंगराज लौह चूर्ण त्रफला विजोर आदिबू नीली कनेर और गुड़ को समान भाग में लेकर अग्नि पर सिद्ध किया गया पाक एक महा औषधि है इसके लेप से पक रहे बालों को पुनः काला किया जा सकता है आम की गुठलियों की गुदी त्रफला नीली के भृंगराज सोधित पुराना लौह चूर्ण तथा कांजगी का सिद्ध योग भी बालों को काला कर सकता है। चक्र मर्दक, का बीज एवं कुष्ठ, एरंड मूल तथा अत्यंत कटे कांजी के साथ पीसकर लेप करने से मस्तक का रोग दूर हो जाता है। सेंधारु नामक बच हिंग कुष्ठ नाग केसर सत कुष्पात तथा देवदारु नामक औषधियों के सोधित चार गुने गाय के गोबर से निकाले गए रस से युक्त तिल के तिल को एक छड़ मात्र भी कान में डालकर अत्यंत प्रबल कर्ण सूल को नष्ट कर दिया जा सकता है। मूत्र और सेंधा नामक नमक कान में डालने से फोटी का दोष अर्थात बहने वाला दुर्गंधपूर्ण पानी और क्रिमस्त्रस्त्राव का विकार नष्ट हो जाता है मालती नामक पुष्प की पत्तियों का रस यगोमूत्र को कान में डालने से उनमें से बहने वाला मवाद नष्ट हो जाता है कुष्ठ फोड़ा काले मिर्च तगर पिप्पले अपामार्ग अश्वगंधा बृहती स्वेत, सरसो यव तिल और सेंधा नमक का उपटन बहुत ही कल्याणकारी होता है बड़ा ही लाभाprd होता है भल्लातक बृहती एवं अनार का छिलका तथा कटु तेल के लेप से या उस उपटन के प्रयोग से लिंग बाहु स्तन और श्रवण शक्ति की अनंत वृद्धि होती है, बहुत ही लाभ प्रत्याह होता है, सूजी महाराज सन 88,000 दस से इस प्रकार है, इसे आयुर्वेद आख्यान को स्रबण कराते हैं, सुस्रुत जी महाराज ने भगवान धन्वंतरी जी के द्वारा इसको सुना, भगवान हर ने भगवान हरि के द्वारा इस परम पावन आख्यान को सुना, जो वेद्या इस विधि से उपचार करते हैं निश्चित वे अपने जीवन में सफल होते हैं